मेरी स्वयं की रचना ये भजंग प्रयास इसके थोड़ा पूर्व कथन मैं कर दूं तो ठीक रहेगा हमारा गांव भाद्रेश कैसी बसा और किसने दिया तो महारानी के संस्थापक मलिनाथ जी द्वारा यह गांव दिया गया उसमें खेड़ में, खेड में मलिनाथ जी का राज्य था हमारे पूर्वज मुंशी जी उसमें द्रुगोड़ा में रहते थे और वे मलिननाथ जी के दरबारी कवि थे वे वहाँ रहते थे और वो कहा करते थे कि आपको कोई अच्छा गांव दे दे वो कहते जरूरत होगी जब जर हम ले लेंगे तो संयोग से क्या हुआ कि वहाँ भद्रीची राजपूत रहते थे और भद्रची राजपूतों ने और चारणों की गायों को ले गए तो गायों के इस प्रकार की किसी चारणों के गायों का ले जाना राजपूतों की इसकी रक्षा करना ऐसे पूर्व में भी प्रसंग जैसे बाबू का प्रसंग है वो भी ऐसा ही है तो यह भी प्रश्न उसके जैसा ही है तो बद्रीची राजपूत गाय ले गए मुंशी जी के छोटे भाई गादू जी वहाँ थे तो उन्होंने जाकर के इसकी इतला दी मुंशी जी को और मुंशी जी ने कहा मलिंद आजी अगर आपको गाँव देना है तो वही गाँव लीजिए जिस गाँव से हमारी गायें भगा के ले गए इसी वार्तालाप पर ये छंद है कहे पून श्री बात भूपाल काना मुखा बोल पालो मलीनाथ माना गयो गाय साध गाथ ग्वालों लघु भ्रात गादू य भागे भजे चेत जी जीती आदू ढकै थे नाके भजी पूछ धेना कहूँ तो ये गोपाल हूँ वर कहना भलो बोल पाड़ो युभ भात भालो गई गाये सारी रियो शेष गुआड़ो तो कया बोल पालो कहूँ तो कृपालो वही गाँव चौंज वालो सुने बात भूपाल सोतीय सारी मल्लीनाथ भाख्यान मारी तो सुनो बात रेणु कहूँ बात सारी मही गाय रेणु जिते लाज मारी मलिनाथ भागे भाघे सुनो बात मारी सुनो वीर जोधा सुनो बात सारी धो बंगा वीर वो या या जो ध्याया बुलाया वहे बाज वाया सुने साम सुमा पे सुने साध संग्राम सुने साधे संग्राम भूले सु धमाके धमाके हनुमान जू जोध धाया तो सुने बात काना हुआ चार सारा सबे साधु जोड़े धारा समा के सधारा लिया हाथ भालो ढके पीठ ढालो लियो हाथ ढालो तो बान संग खाते तो रंगो तृणा तंग ताने तृणाया धमाके तमालो थको जोध धायाजाया पवंगा यू लालेशया तो भजे चौलियाा तो रंगा तगा तो भिड़े जो थे गाँव भाले वीर भालो ढबे बाजी ढाबे ढके पीठ ढाल भाला भाल खड़ागे झड़ी आग झाड़े दुधारी झड़ा दो के रहते गुमा था जो था यकी की था भजे, भजे तो जे भाला वीर मूल उदाहरण है सब चार यागन के नेम जाण गिण मत्ता मता एक ठाण यही शेष ने भेद निश्चय क्रियातु छंद प्रियात।, तो प्रियात रे बारे में में आपने सुना अमर वाम वाला कल्याण है प्रथम बुद्धि काली कृष्ण चरित्र करी पू्रत मीच असुर अरे सुख सुमी रे जहीं तहि निज धाम तयार अरे कृष्ण श्याम कथ रे कला सोहि राम अवतारो <coughs> तो लखा प्रभु गोपियाम द्वारे अख मीडत तो रूप हुत अर न अकुत घन मोड़ तौ तो वाल स निनोदम पाये बाझे बीचे अंगणे राय चौकी बदन बदन्ना धुआयो नवायो संवारि जड़ाबू जमन्ना लिय हाथ झारी पलासू सुभद्रा बड़ी बैन पाचे अनुपम भलासू यशोधा अंगोचे सज चंद्रिका चंद्रिका के जड़ी शीशताल के, के जड़े लाल रे मूंदड़ी रूप पुंजा गड़े दुल्लडी तिलड़ी हार गुंझा अनोको सिरय पेट शो वै उद्योति महाफूट रौ फाब वै नाक मोती सिरय तूर रौशोभली नौश प्रभु के सुपाणा बाजू बंध पुंची मंडाड़े तिलक घोद दीनो लडाड़े छाड़े दाहू गोदली लीन अनोपे हलो कचोरोदीटो मिलो नो पायो दूध मीटो कशि कछ कटे नागणी सी भबे ढियो कने उचेर की कंध पे राज अंशी भले दो मोहन लीद बंशी को गली ग्वाली और चंगा बजाजी ग्रहानी स मंडली ग्वाल आजी खड़क कॉ लड़क कॉँ धक द्वार खूटै छकॉ नौ लाख छूटे हकॉ खिल कॉ ग्वाल हल्लै बहेला हुवै मात गोदावरी गंग हेला चली झंझरी कांग चोली धकी धूसरी धूमरी धन धौली छछका लगी आन पीली छबीली नक सालोड़ा पूछड़ा शीश नीली भल नंद रेन वा बाघ टोड़ा हलैंधु नीर लेती म्बरंग नौछावन ज्ञान बोधा जोवे कान रौ रुपयू बीजोधा चरी देन हल्ली हरि दोब माही फिरी मात पाछी भरी प्रेम माही यदुनाथ चौगान पासे जमन जमन्ना रचे फुट रो ख्याल पेख्याो नाम दुवे भूपति सूर ना खो दड़ू ल मणे चोह में बाल माँ चोकड़ू लगे पूर दोटा सोटा चलावे पढ़े झूंझ पी होली आ पावे नट्य पौण और हट्य कानी गंद गेंदरी तेह माही तसे दिन का कावेर को यूथ पायो कशि कच्छ नौ लेर कौ ले खरी ऊधरी ख्यात हूँ जोश खाते मल प्य हरी यू चढ़ माथे छठा द्वाज ब्रती छति लाज छायो अही राज पे बाज यू कान आयो दस्यो नीर काल बीच धारा सका सोच में भी नग्वा करे झंप लेता पीरे थिरे कर जंप लेता फिरे तीर के बांध तर बाध को वे रटे हे हरी हे हरी ग्वाल रोवे सीरै पू पूंछड़ा गाय आचोट साझ भर डक होम बार होम बार भाज बुरा जी प्रलंबी तणि पीठ बैठी पूर्णानंद हुत घर जाय पैठी नक बात का कानासूणी नंद रानी मिल् बस्र माथे जीव जीवघानी मणि ऊचटी जूँ बलि नाग माथे रली निध जो गि रंग हाते खटी खोड़ती घोड़ती हंस खाली लटी तोड़ती दौड़ती मात चाली पढ़े अंसुधारा बह दूध पानू कह है कह है कहा, कहा मूझ कानू कठे सांवरौ नंद यूंि कहा वे लिया माँसूरी मा हर लाल यावे वाणी ए हड़ी सू बड़ा बीर बोले डाणी दूध वालो अठे क्यों न डोले कहे गोपिया सा परे केत जावो हवे लाल जी बाे गो धुआवो नमे ऐ हड़ा रूप सू नाग नीरा करे वाग यो श्याम गोविंद कीड़ा निरखे प्रभु नागण्य चाल आजी छटा काम मिसी लकी मोह छाजी बंदे नागणी बहन बोली बड़ाला कारी नागरे आवियो के बाल किसो तात थारे किसीी माथ जाओ किणे तो किशो कि पायो जनन नीच सोधा दाहु नंद मारे हल देव बंदु घणे हेत धारे अटे खेलता देह में गेंद वाजी मारी नागरे विख गाया घमाजी भुजामो भरोसो करूँ जंग भारो पनंगी सुचंगी कटे पी बु थारो हत्या नाग नाथ्या बिना नाह छंडू जोड़े वंश जादू तीसो जंग मंडू न तो जो मुझु सगाय सूत न कहूँ सो करूँ तो बधू नाम क न कहना गणिक भ्रम श्याम काला बहेलो घर जावरे मात बाला काली नागू नाय भौलै क्रमि जे सका संग ले गे ढीयूरमी जे दुवे नंद रानी कनेट दुबी भुवा जोवे नदी घाट हम बार थाजी देव भाजी उतंसि छटा रूप बंसी आधार और प्रभु श्याम पाचा विनाशनी सगत विश अति अंश वाहानी माता देहो सुमत् संता कमलास्वनी सगत अस अति अंश वाहानी माता देहो सुमत्मयादनाद तू ही भवानी तु जोगा तु बा वाकी तुहि भूमि आकाशबिंबसारे तुम मोह माया विकेशोल्लधारे तुही चारु दंखट्टभाषकी तुहि ज्ञान विज्ञान में सर्वभिनी अ तुही वेद विद्या चौब्य प्रकाशी तुही मण्ड चौबीस की रूप राशि तुही राग निराग वेद पुराणी तुही जन्त्र में मंत्र में सर्वमानी तुही सूर्य मय चंद्र मय एक भाषय तुही तेज मय पुंज मय सब प्रकाश अ तु त्रृुणि तेजमाया भूलानी तुही पंचभूतंग नमस्ते भवानी तु सौखनी पौखनी तीन लोक तुही जागनी शौभनि दूरदोख तुं ध्रमनि पापनी जोगमाया तु खेचरी भूचरी वज्रकायम ओ तु ऋदकि सिद्ध कियेकता तुही जोगनी भोगनी है विधाता तु सात दीपंगनो खंड मण्डे तुही घाट यो घाट ब्रह्मंड दंडे तुही धरण्याकाश तू दीप बानी तुही सदा वजघ कोष प्राणी तुही चार खानी तुही चार वाणी तुहि आत्मा पंचभूत प्रमाणि तुही एक अन्यक माया उपावे, तुहीं ब्रह्म भूतेश विष्णु कहावे तुही मात है एक ज्योति स्वरूप तुहि माँ महाकाल काली विरूप तुही उद्र में उपावे तुही छिन्न में खानबानी खपावे ररंकार तुही निराकार बानी तुही निद जो बना है भवानी तुही तू तुही तु तुही तु, तु, तु, तु, तु, हे कचंडी तुही शंकरी ब्रह्म भाखे अखंडी तुही कच्चा रूपं उदत्ता विलोवे अ तु मोहनी देव देता विमोह तु विप्रहो में सूरा पान टारे तुही कालोबाजी रचय दैत मारे तुही भार जाय इंद्र को मान मार्यो तुही जाय के रावणाग्र भग ग्यो तुही काम विषय भी प्रेम भीनी तु देव देता सदा जेत दीनी तुहि जागती ज्योत निन्द्रा न लेबे तु जैत दे सदा देव सेवे तु ले ले धारा तम्बा डाँ उठा जी तुही रूप बाराह जोह न अजो अजोनि न जोनि उदासी नासि न बैठी न उभी न पहली प्रकाशी न जागे न सोवे न हाले न डोले ओ गोपति न छत्ति करा किौल उंगा नरंगा सुरंगान दे आनंदा न अंग अभंगा विदे उजालि त्रकाली धराली दिवानी भुजालंग विशाल क्रवांग भवानी उदारंग अचेहा नमाता नत्राता नम्रता शने विदेहान दे न रूप नरेखि नमाया नकाया न विषेकी उदाशा उदसा नशाशा नमंडी न मंडी विरूप न संख्या असख्या कहानी और शब्द निराकार नि, निराकार शब्दादान तो वाली विरोधा कि भंगा न भंगा त्रभंगा वियोगी शशंगा नरंगा रंगा मतंगा तुम भोगी अपान पुण्यंग निराकारी गिरा बान शून्यंग अभंगा न भंगा शुरंगा पिचानी ओ अनंगान अंगा त्रिभंगान जानी सुन सिंधु जूं धाजी भवानी गजराज डूबता जूं ब्रजराज जानी भजे खेचरी भूचरी भूत प्रेतंग भजे डाकनी, शाकनी, छोड़ खेतंग ओ पढ़ेत देवी शबे देत नाशय भजय कंकनि शंखनि काल फाशय भजे त्रोटका मंत्रंग जन्त्र बिरोले भजे नारिंग भली वीर झोले शिखर पे फुहारा ईशोर रूप तेरो भजो नी नाभ कटे भंद मेरो ओ पढ़े चंद चंदंग अवेदान पाऊँ निशावाशर मात दुर्गा सौहारद हास आनंद प्रीत उमंग बसंत बधावण आवि हुीरौ हुदचंद तो भुजम प्रयात उतराम सप्तास मित्राण सिधायी ऋतुशीतूमहासरूणंग बलिदायु झकोलै भरुणंगति कामलै बाणचाजा तरुणंग मणिशीतलांद सुगंध बायु ऋपुशीत ऋतुराज आयु तपूभूम प्र, प्रालाय श्रीकोटतुटा फलिकुपलाबीजंकूर फूटा फटाबोधरा पूरा आगा फगाया उपाड़े धरा गोधरा उग आया अड्ढार बसंती उठी मोडे, उतारे पुराना नया चीर्योढ़ मरुभूम धोरा पर लील माता रंग कैर फूलांिया डेर राता धड़ा बेवड़ा थोहरा ढाक दीना पयाला जड़ा झंगरा नीर पीना नमें जालियाँ खेजड़ी फोगनी माँ सजी आकड़ा रोहिणा ढाकसी सीमा धंकेी लुरी मंजरा और कांटे बधाया मधु बोरड़ी बोर बांटे झरे गूंद सो ध्रह्म नारी सुजानी लुसी बाव डाल झां लजानी बणी श्याम राति उषा पी तवरणी उगेर्य लखें ओठियाँ गीत अरणी उल्लासे कर खेतरांीच सींच मछाणा सजी सदी या बीच माली लटालूम्ब गेहूँ चणा दो दिल्ली नी कशिदा जरी क्यारी या पौदिन कलि झाटक घुंघटो एक कानी बताव अली छैल सू बातचानी भी लता सांपरू खां जवानी हँसी होलका धीवड़ी होय सयानी वसुधा लख बात अंता विचारी किशोरी भई जानदानु कुमारी भयो मेदनी मात ना सोच भारी शशिनाथ आगे करी बात बातसारी विभूदेश बोलाविया देवसारा किता गोरड़ी दार के कंवरा सबोधय सबा बीच हेतु सुनाया रसालोक सुक नारेल आया का सामन है उठ आवै चले होल का संग मह रचाव बिना नारनी नारि को बिना नारनी कोई देवा बिछाड़ै जिकादार होली तण तेज झालै अंगाहीन आकाश वायु अरुणं कपीराज हे रंब काया करूपा सिंधु नीर खारौ लोक सुनौ भदय रूप भैरू रवि ऋष भून विदाताग्रह टिप्पणो आक बाचा ऋतुराज होली तनालेख राचा सुरा दीद आशीष जोड़ै सगाई वसुधा बैटी बें, लाड कोडै वधाई मंडे लग्न सौ चैतरी पूर्णमाशीष सज जौन लाडो ऋतुराज आशीष समाचार सारे पंची बृंद सारा मतो मंगलाचार वाघा मंझारा कहू कै कोकला कीनी टहू के कमेड़ी प्रतिसाद दीनी मथारा तलै मोर झिंगोर मा तौ सभा तो सभा बनी होल कााम जी में बनोला पढे हेत सुख खेतरी पुंक होड़ा भरै छा बड़ी शाक भाजी भरे चाबड़ी बड़ी मालिण्या भाजी रमंती ठमक चलै हो यी अखाड़ा मंडी गेहरा लय उमंगा छठी खाल त्रंबांगणा ढोल चंगा झुहिंदे हे प्रीति सराबूर जंगा लय लूरा कामण्या अंगा वणे वींद भूलोक आय लायो बसंतंग अनोखी बरी बीच ची जानंतं अनंतंग सुहाणी मडाँ सारखी रंग सप्तम मणि हीर मोती कणा फूल मुक्तं उठे साल हीराल जानी उधानंग धरे हाथ पार हाथ छतीश धानंगी भाँत ऐड़ा घरे जान आई सुनाई अली गाय काश हैन आई करें वृद्ध बाखान गंधर्व करशा लता कुंज मांढ़ी करे फूल वर्षा समेड़ी जूही केतकी नाग चंपा अंबुरात रानी गुलाबी अनूपा बड़ा पीपड़ा आम छाया उतारा बड़ी धूहूरा उस छांटे फबारा तड़ी सार खै बाँस कन्ना ततौणी तड़ी सारे कन्ना सचे मन की कि सही सर्बदेवरी सेव नीर नीरगंगमलो अंग करण अवदात सर्बदेवरा संग में पढू भुजंग प्रयात तुन्नमो तो भी संग भाशी सन्नमो फोनु शारदा मेंद्दा प्रणमो मयांगा दि जा तू भक्त माजा होवे राजरी हाजरी हिंगाजा अखा आवड़ा मामा सुत वाजी प्रथि भल वाँ कल तू पिछ तो रमे ते चाल राया कित रेची रवे ची कहा अंब मेहास शू तू रुखाली बडाली कर नल देसान वाली पी जुडी जय कोश धी जय पती जय लारा प्रभाड़ा भणी जय बखाणू थली उजली मैं बिराजी अहोम माला आलणा वंश गाजी भली धाट देवल्ला तुम भल्ली आजी जपू बेचरा बुट बापंद बधू नागवि गोगवि ब्रव्वराजी वसू भल मोगल तू राजाई सुणो खूब सुण खूब रा प्रभाड़ा सदाजी अखा अखा, अखा, अखा, अखा ब्रंदरी ढल सोन लगाजी उदय माड़ वै मात चंदू उदाजी सोर राजे सूरम दे सचिजाजी सरु दे मशीला हरु जो माहू तवा जमरे अमरे रे मन्ना साहू मना संसार दे जोग माया रुद्राणी घणा रूप देवी रचाया सची सांगिया नागिणी सु नागिणे ची सुी मात ज्वाला मुखी लट्टी लट्ठली नमो गाजा माय नाराजी तू भरा सिद्धि चंद्रभाी तू भणा शंकरी चौथ शाकंभरी तू खमा तो रमा दिव्य मंकरी तू ओहो रूप वैष्णवी चंडिकारूपगंबा मोण प्रात आशापुरा मत मुंबा भवानी त्रिपुरा शिवि भैरवी भी भी तू सही गायत्री मोटवि संभवी तू कमाख्या महाकाल का तू कहानी मही कामहि जामतीब्रह्मणी जयो कापड़ी चाहणिजोगणी छियासाद वैसाद कायणी छ मनु शीता मंगला जीर्णमाता वसुबाणवागेश्वरी तू विधाता पराशक्ति अंबाज पातेश्वरी चे मुद्रा सहोद्रासु मतेश्वरी छ खिति खेचरी भूचरी खोड़ी यारंग शिल अंबका जंबका काज सारंग धरा धाम मैं साहरा नाम धावे उठे ईसरी तीसरी ताल आवे ऋधि साथ में भैरवानाथ राजे बड़ा डूंगेरा जंगेरा मैं बेराजे हड़ुमान रि हाक बजराक हल्ले दिति भूत भूतंग पिशा द हल्ले पन्नौती मनोती किया पनोति मनोति किया दूर पाजी सनिदेवरी सेव कीजे सदाजी लिया राम रो नाम आराम लभ्य निराकार साकार ध्याव निरभ्य ब्रजाधीश श्री कृष्ण विष्णु बखानु जगन्नाथ श्रीनाथ रे रूप जानू नमोकार मंत्र नामी सदा सदाशुद्ध बुद्ध महावीर स्वामी पूर्णाराम सा ने नीर पाबू करोग चौहान श्रृपाण काबू मही धूहर भूमलिनाथ मेहा जपे लख गोरख जालंद्र ज हा भड़ा ओघेड़ा नाथ हांडी भड़ंगी सिदा टोल का जोड़ का हाथ संगी बडो सिद्ध हुतो तो बभू तो बखाणू पृथीनाग नथी डंक पाण रिछा रान श्री राघ वादे रही कलाराज मल्लोत भल्लो कीजे अलू नाथ नए पात टी कम आखा लखे संंभरी देव बीरम लाख पुणा धाट में थाट पीरों पिथोरो सवा लख में बीर तेजो सजोरौ कर पीर जो पीर दरिया पुकारे तना पीर जो हिं रबू सा हारे जमी अल सा शेख सलिम जा जा खमातो अजय मेर रा पीर ख्वाजा मोहम्मद मुसार ईशा मसीहा दुनी में धुनि ध्यान रि रात दीहा करा मात इख्यात न ज्ञात कीजे नबी पीर सई गुसाई नमी जे दयालु चहु चक गु नानक दे सखा गम गेगम की दे सेवा करु मै बड़ू भूमि या शाय जति सन्त शक्ति शबानु जपीज छिऊप महादेवरी पार महादेवरिपार अप्पाराया महम्माय दुग्गाज अंबा मनामु गृह बाहणि ताहणी कृतगा कििया टेर नि रंचतै देर नी लखां सेव गारी पखां शुभलिनी अड़ी सा कड़ी बार मेटें गबेड टले मूठ दूठंग ग्रह दीठ टेढ़ी किथे घाट ओघाट में पाठ कीजें लखे लोवड़ी ओवड़ी ओठ लीज दिल रात प्रातंग जपै श्रभ दे वास ही रिद्ध सिद्धि मेड़ तेरण शेवा कवि यार शोभागत तेकी होवे सावी सदा भी सथी समय दीपाता दीप मैं मैं तो से दे नगरी मैं पच गौ महाकाश टा घोरि प्रपाकूपो तुझ तो जलौ फेट बो थेट जान बह जातरी रात्री दीह बारा धकेबो माग रौ खाग धारा घुदे यद्रो बार मौ फोण उगे पूगी यस्तलौ नीट पूगे जठे आग बो खाग हूं चाग तोड़ेम तो चंडी काली कालिका मातरे च्रवण चोड़ैस लघावै सब शेष बिंदी ललाटौ कर फेद पिश्रा पाख़े कपाट उठे झाड़ कंडी पहाड़ गेड़ा बणै मंथरा आलना पंत बेड़ा खड़प कैशदा निच्छरा नीर खोड़ा तो चिले कुंड अलिल शौलाई जातरा तत्रपत्रकुंजय गह बासाद साधु लगुंज झिके दाखल जातरी पौध जाव घुसाई रह जागता राग गाव बडे प्रात श्री मात जंजीर तो तर गात जम बात जम मात जाग सुनी जय अलंकार झंकार श्रुतौ व नींद विक्षेप ताकिंदों बिजय मातरी जातरी लोक बोलै खमा बैण मुचारैण खोलैम तो पुगा वे गुफा गर्भ पाख पुजारा दुजुन माजमा वै जैर्ण द्वारा नवो जन्म ले कुंड कंदीर न्याय महाशुद्ध वु नमा वै लखैसू लिंदूर तो। तो सृजो मात श्रीहात त्रि नौक से धन्यो धन्यसो लोक जो नौक धोक बढ़ गौर हूँ और बातो बिल्लो कचा रौमो चित्रौम रूडा चखौ सर्व एर्ब चूडा गद्दा ले खड़ौ लौंग हड़ौ तो तले मात हिंगोल हिंगोल भौमि मुणी मैच अन अन्नाद माई अब तारे मोमड़ा धम आजी थिरा आवड़ा नाम नौम भिख्या छिपा शत्रु तेमड़े छत्र छाओम तो हाकड़ो नौम सिंधु बहंत तो थको रोकियो लोक बंधु छक्री पी वण पाया बचाओ खुधाणेकम बखाय धके तेमड़ो शुक्र छेकुलक पी दो पुत्रोक भेड़ोम लंबी कोश के गुफा कोश लिधि कर पोष पाषाण निर्दोष किधि जठे आवड़ा मामाजी पूजा बे आई धोक बा लोक अनेक आवै रचौ फेर प्रासाद बहादरा रोधिनो भाग भू भाग पाटी थरा रो वो नाय सौथन ना ओन तो दिपे इंद्र मंदर हुत दूण ढकी नीव काको लोक ढुके फतेह चिन्ह आकाश लागो फरूके मिणे मेहरो माघ पाताल मान थको देहरौ से हरौ रत्नसान तो तेरू मूर्ति सुर रे नूर थाईत का स्वप्न रे मोये पिंडों बताई सरू रूह कोसे ये काल सदी खाती ओ आंख भू पाका नेत ती खा जगे फाळ सिंदूर ज जळ झाळा तो मुद्रा ली कर ले हिंडले मुंड माळा भुज पामण कंकण सदकी धा लशे शूल डरु खड खपर ली धा चहु बैन छोटी दहु और छाजे पीछे पाट राजीव माधी बिराजे तुखड़ो तो लौंगड़ौ बीर बीराद खेतु करे रागड़ाँ छड़ा राह केतु खड़ा धूखड़ा आदरै बीर खेला मिले भादर जोगण जुथ जो मेड़ा भरे पत्र फैसौ अजौ रत्र भोग अछक छक्का चाक दारू अरोत तो लोहत में मत हाला नशा रा पारसूल नवाला मधु मास राशोज मै राश मंडे तिहु लोकरी डोकरी तीर्थ तंडे रजा ब्रह्मरी रूप गणे करम घम गम तो घटा आनंद संगीत ण तार से तार बीनाद तंत्री भजंत डौ नादेरु डम धरा बो मूज तो धनो धन्य आवड़ा धाड़ धाड़ा अखी जय किा सदा तू रम्य रा तो महामोड़ ते माथे देश देश जिल्ले करन नीति किल्ले मयंदी बने थाप मारी महा तो तू को तारीम्योनिधि श्री हाथ बौम पुरी मै शको शीर हन्नौप मै सजा हूँ यो आई राव को लाई पुत्र पित्रेश्वरोप लेखो छबू तूटियो ऊट चीन तो करे काठ रौ पावपावकी न दीपिकऊपरै उपरै ऊपदम्भि थये टुकड़ा जावती लाव थम्भी महाराजनु राज समाप्य थेरुराज रौराजदेशाण थाप्यौ तो जठे झाड़िया खंड श्रीखंड जैडि नग पंजरी मंजरी ऋपनेड़ी हिंदबाण रौ घाण देशाण हुणौ रौअलकार प्राकार उहुँ जाण लोकेश बाका प्रथि आ भरी बीच भौंग पताका तो पढ़े दीठ आशीर््यों पपय दुति देखियो सुर्ग रौ दुर्ग दब्बै शिलारा किला द्वार चित्राम सोहै विभूषा अलोकिक लोक विमोह कपाट तणी गाढ़ता बज्रकीशी बणी वज्र्यो जज्र बाक बती पाता महा उच्चता भाखर और तुच्छ मौन तो तिशो ताजिसो नील गंभीर टोंको बिल्लम्यों पिछे जाल भुज जाल फौंको झिका कोट नु देवता हाथ जोड़ै चहूकूंट रे बीछ बैकूंट छोड़े छबी लौ घना खास आबाश छाज लखै घाट सौ राट रौ पाट ला जय निरा लौ फबै फूट रूठ नही निरालो फै फूट रौ झूठ नही मनो मेर रो कूट बैकूट माई लखी जय ईशी भात आकाश लागौ भवानी खण पौण ली धौत्र भागौ हमेशा रह शत्रु रोशीश हाथे तो मुखे रत्र रो ताशड़ो छत्र माथे दीपे आवड़ा आदिप्रासाद आद दुजा पुजारा करिय नित्य निमित्य पूजा छबै छंडिका छंडिका दीप छाशे पिछेठ ही बाल ह्रीखंड पासे श्री गंग रौनीर सिन्नान सारू दशतूर सिंदूर कपूर दारू हुवै होम आशावरी धूप हुम घना सौंघना दीप मीप घूम फलॉँ गंज फूलांलाँ पंज फाभ तयारी रह साबय तुहू हाथ जोड़ौ पढ़य छंद दोहा बढे मैम दादीक सौरम्भ गोहाँ शिल्लोका धुनी पाठ दुर्गा सुना वै गुणी माढरय राग सौभागाभ बम्बी बीण से तारश नाजपाजय त्रमाला घुरै मेघमा तरा जेम तो जुड़े दादी राजमल दा धनो उंदरी सेन हंदे मनो मैथली बंदरी सेन बंदे तो हुत हुत रे आरती सौज सुबे तिके माह उपंत तृथि प्रण माय रे पाय पृथ्वी प्रथि तो पुन्ना छेत गा शोजरा पाखों लले मात नु जातरी लोक लाखों बदी बाके किसू री दुत, दुती दाख तो शेष थाके तो आ प्रवाणाखिशु हेक जी हां पुणि जय करॅ जोड़िय हाँ, कोड गा देश की जय धजाली हम फेर ओ तार धार्यो भड्ढो कौम श्री जोग माया भिषारो अभय दान जेषाण्ण पी कौ अत जो धान राज तपेम आई आवड़ा नौम भिख्यात गेड़ा भज इंद्रबाजी झिक ऐण बेला नमो देश मरु कोट नमो नमो द्रंग घेठां कल खुर्द दोग प्रणमो समार चारचे नौ पहौमी नमो मास आषाढरी नमी नमो शुक्र संध्या घण श्रेष्ठ शो नखत्र नौ पात शाश्वाति नमो महालक्ष्मी मात धापो नमामी नमो मात रोतातसामुद्रनामी बड़े तुम नमो तुम नमो मो इंद्रबाजी तुहि शून्य रे बाय चैतन्यताजि महम्माय तुहि तु जोग माजा प्रकति शकि तुहि नाम पाजा तुहि रोम मैं तुम ब्रह्मंड रखें तन्नवे खंड तुहि घड़े भांगी नौख रमी तू रह ब्रह्म रे रोम रोम तर बिम्बछ छाया रहे ब्रह्म तो मैं प्रथम तु पब्बी शैल फुति दुर्गा तुहि ब्रह्मचारण्य दुति तो तृतीया तु तो चंद्रघंटा तवि जय चतुर्थी तुहि तो कूख मांडा छवि जय मुणि जय तुहि तो पंचमी स्कंद माता खट्टी मात कात्यायनी तू विख्याता सच रचय सातमो रूप तू कात्रि तो दिग्गि गौरी तू निधि सिद्धिदात्री धुरौ तू सुय नाम दे कहि जयप न रावणा रूप केयि तुहि भीलणी बेश शंभु भुलावे तरजो मूर्ति लेख तुहि रुला व हरिवृष तु बीष हथि तुहि पन्नगाधीसिष प्रथि तुहि पक्षता रक्ष मै शीघ्रताजी रतिमूर्ति मैं तुहि सुंदराई तुहि भेख मय सूर मय नूर भाषय तु मेह कादंबरणी छत्रमाशय दिपैतु घटा मै छटा द्योत धारा दिपैतु जटा मै तटा गंग धरा छति तु सती भूपति दस श्रोणि गति मत मतंग तु हंस गौणी तो ही ही चंद्रमा तुंड छंडी अजा ईश्वरी अखंडी विजय ये हाथ हाथ ले तो मात्र तुहींद्रुंडी महारामाभ मार्या छंडा पुत्री तुही अ अज्जया अभ्भया अब्बिल्लंबा तु अज्जरा अमरा अखिल्लंबा तु शाकिकिणी डाकिणी वाकशाली तुहि खेचरी फूचरी भद्रकाी तुहि जत्रणी तंत्रिणी अंत्रजामा तु तंत्रणी तंत्रणी बुद्धिधाम तुहि गिब्बरा बिब्बराँ बीच गाजय तुहि रावण देवड़ौ मध्यराजय तु पिंगा डिंगला पद्य गद्या तु वैदिका लौकिका छंद विद्या तुहि भारती भाकणी सर्वभाखा तु सर्वदाता मंदार शाखा तोह मऊ पर तो कराह हे कौ नको पार ओतारथारा अनेकौ तुही शारदा नारदा काश मेरी तुहि कालिका भाषमत्रकेरी कृपाली तुहि कलकिल तो जिला उत्तराखंड तू ज्वालजख्य कामख्या तुहि कामरुदेश बलै तथ्य तु मथ्यहीना भवानी दिशा प्राची आवाचि तु उदीचि तुहि मत हिंगोराजय प्रतीचि तुही तो सिंध आशापुरा रूप ताप तुह अंबिका मात गै बात बाज अद्र, अद्र आबू अगराज तुहि बैछरा आशंभरा मात तो तोशिल्ला रूप आमेर तु ही शकत्ती तुही जीण जमाय जोत जुकती तुही ज्योति ज्वाला मुखी जौब नेरी बसै तू दिल्ली जोगी बेसबेरी तू तुहि कामही नाम देवी कहानी महमाय दु गाय तुही मृडाणी तु छ मंड छु राजेश्वरी डूंग रेछी भज माल मात तू ही बिराई तो बलू तू पृथ्वी राज रे राजी पुन माय गी गाय तु पुणि जय भुजाली तुहि नागणेछी भणि जय सिंघाली तु शीमिका हौल सैणी बृदाली तु गंगिका नाग बैणी तो ही ही ही तने और, और ही जी जी आवडा चार किशो नो कोड तू कहा बिजाई उमा आज तू इंद्रबाई तो थी जे ईशा रूप अनेक थारा सको सारदा कह सके नी सारा जपू जी सो भाग मो भाग जागो लुले आय श्री माय रे लागो तो अबे एक तो एक जिका ध्यान दे लहरी अखो रावड़ा पाव अड़ी नाव ृथ्वीराज ले ले। तो विजय बाबू जी युद्ध वर्णन पूंजरा जी बारठड़ुआ निवासी करत म कवि आर्य जस कलवि आनंद घरयनुप ओ देखी अवन देश में भळे सगला भूपद पह दोिंद राव मंगी घोड़ी मोलरी दुथी मुज देव रेणु कवि या राजवि देवल न शादी दब हो देवाना देव ना दिकारी कमियां न थोड़ो की धब घोड़ी दीजियो आख तिंदो है मंगो रूपी मोला राष मापा जे मे तो काल जान के धरा थे नंग महा की थी के मोडे जबे पाल गोड़ी मांगी हाथ जोड़े बोल जे, भने जे मा पाबू भण ज मपभूषण गा भवानी ममू बे न बोला तमा सात मानी मगी भूपति मतों पे न मारी तगे कौड जौध का भला पागी सै गेसि बात मा डे ही न घोड़ा भिड़ा भूपसारा भिणे बींद पाबु तले पंथपारा ढके खेद जी दो करे पौधरा संग मुजे दी न घोड़ी अब आज मोसंगे धी ता लगे वाह मे लाबू धरारे वाह डंगा बड़ा बोल बोल तंग लंगा बात लिया की शबे बॉलंगो लंगे था को लहेना प्रात मी रात लोड़े हहंकार होजे गात भयंकांका हाथ गेड़ी लिया गॉम्ब्वाले भारी हाथ से लो मंडे ब्रह्मा ब्रह्मा सारी को अंदर रवि व्या पखा बोले रख तू न पाबू बाहर तू बक्यो नपड़ा शीशंड भलो पाल लडाठो डेड़ा बोले बराबू रमाधि मुखापाल डबोल भर डाँसीता नजूँगा बतोल धीय ला जतो नंग सबेगा जदे देवी करे था तदै गाट के वी धूरी झीन तैयारी करे तांड दंगा पवंगा कशे पाख रा बे गु गा गडंगा शनाजांजे टोप तो यो पंग कड़ा <San> <San> भी डशाला तड़े धो धो पंग बीच दसां दो बदो भी जिवाला मुखाब्रा डांो भदो बीच चलासु भके खा गबाधो छतरीजा धकेजू डब्बा खा डाखू दो डाडा बराखु डले बाू पा डीशा तडा भौ धटा के डबागा भदे हे कथां भौ जेत पार भी मदो थाक मान न मोड़े, धरे डा थी जिता मदो था डरे प्रलै लाम प्रलै पंग मो डू टपा लाम गुसनशेलां तपी शांीजा थंगे आयुध सबे तो जा पड़ो सदे आयू दू तीजा शोक बाधे बहता दड़ांड़ा शोक बाध गह गकुगोडा ग गाधे लडे बाे बड़ो फौद ला डे बगे बा आजा बका धातो डी या बा शत्रु शोक गागी लगो धुद भा तमंड लड़ाही बनेशा बेड़ा भू पशा लौ बनौ घी भाव राकेश कृदा संडे घी भेड़े भाग रू बौद्ध दशौ भा विभांग कल बौद्ध दशौ मंद लोपै मृदाधंग हुआ राग सेंधु गृहिघ हाथ भुजात पताड लीजा बाड भात चुटटे बा्ड को मांड गे नाक साजा अभंगा भेड़ापाल राठौड आया दी जबांडा लगे नट बाधि यशो डिढाक निशादांड आदि दुबेना डोडा कबे धो मधुजे भिड़े जुद जुंते झुगो क्रोध जुजे भिड़े कुंत हाथ झड़े अंग भाल ढले रुद्र खाल मल ते गिध मातो मतेूर बीरा दते जुद मा तो निरात नजूद शत्रुपाल नंदातो डुक धीघा डकाी टा नटौ नछंडे मशंका बहाल बरंगा जुड़े के डब्ब्बापा डब्बा क्रोध धंगा धड़ाशीष उडे धड़े खाक धारा पड़े खे झोधा हवे सरण पा भजे थी डबाणा सदे में गिबूंदा गिले भी तबंखी मिले मां बूंदा डे भी धताक डाका सलाह वी गणि रुद्र साका रथे आज ठम्बे कहासूर रम्भा हतम्बा दथे खेत भारत पोढ़ा महाशंग मेणा गणंड मारा भल्लाी पडा तो पाबु अंडा डपंगी कहो डपू कृपा मोह की जय दिए लाज पाबुदानी जय लिख्या जय हिसंग जय हिसंग